परिच्छेद नौ दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ विराजमान है दिन बृहस्पतिवार है सावन शुक्ला दशमी 24 अगस्त अठारह ईसवी। आजकल ईस्वी श्री राम कृष्ण के पास हाजरा महाशय रामलाल राखाल आदि रहते हैं श्री रामलाल श्री राम कृष्ण के भतीजे हैं काली मंदिर में पूजा करते हैं मास्टर ने आकर देखा उत्तर पूर्व के लंबे बरामदे में श्री रामकृष्ण हाजरा के पास खड़े हुए बातें कर रहे हैं मास्टर ने भूमिष्ठ हो श्री राम कृष्ण की चरण वंदना की श्री रामकृष्ण का मुख साहस्य है मास्टर से कहने लगी विद्यासागर से और भी दो एक बार मिलना चाहिए चित्रकाल पहले चित्रकार पहले नक्शा खींच लेता है फिर उस पर रंग चढ़ाता रहता है प्रतिमा पर पहले दो तीन बार मिट्टी चढ़ाई जाती है फिर सफ़ेद रंग चढ़ाया जाता है फिर वह ढंग से रंगी जाती है विद्यासागर का सब कुछ ठीक है सिर्फ ऊपर कुछ मिट्टी पड़ी हुई है कुछ अच्छे काम करता है परंतु हृदय में क्या है उसकी खबर नहीं हृदय में सोना दबा पड़ा है हृदय में ईश्वर है यह समझने पर सब कुछ छोड़कर व्याकुल हो उसे पुकारने की इच्छा होती है श्री राम कृष्ण मास्टर से खड़े खड़े वार्तालाप कर रहे हैं कभी बरामदे में टहल रहे हैं, साधना कामनी कांचन रूपी तूफान से पार होने के लिए श्री राम कृष्ण हृदय में क्या है इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ साधना आवश्यक है मास्टर साधना क्या बराबर करते ही जाना चाहिए श्री राम कृष्ण नहीं पहले कुछ कमर कसकर करनी चाहिए फिर ज़्यादा मेहनत नहीं उठानी पड़ती जब तक तरंग आधी तूफान और नदी की मोड़ से नौका जाती है तभी तक मल्लाह को मजबूती से पतवार पकड़नी पड़ती है उतने से पार हो जाने पर फिर नहीं जब वह मोड़ से बाहर हो गया और अनुकूल हवा चली तब आराम से बैठा रहता है पतवार में हाथ भर लगाए रहता है फिर तो पाल टांगने का बंदोबस्त करके आराम से चीलम भरता है कामनी और कांचन की आंधी तूफान से निकल जाने पर शांति मिलती है श्री राम कृष्ण तथा योग तत्व योग भ्रष्ट योगावस्था निर्वात निष्कंपमेव प्रदीपम योग के विघ्न किसी किसी में योगियों के लक्षण दिखते हैं परंतु उन लोगों को भी सावधानी से रहना चाहिए कामनी और कांचन ही योग में विघ्न डालते हैं योग प्रष्ट होकर साधक फिर संसार में आता है भोग की कुछ इच्छा रही होगी इच्छा पूरी होने पर वह फिर ईश्वर की ओर जाएगा फिर वही योग की अवस्था होगी सटका कल जानते हो मास्टर जी नहीं श्री राम उस देश में है श्री रामकृष्ण अपनी जन्मभूमि को बगुधा वह देश कहते थे बांस को झुका देते हैं उसमें बंसी और डोल लगी रहती है कांटे में मछलियों के खाने का चारा भेज दिया जाता है जो ही मछली उसे निगल जाती है जो ही बस वह बांस झटके के साथ ऊपर उठ जाता है जिस प्रकार उसका सिर ऊँचा था वैसा ही हो जाता है तराजू में किसी और कुछ रख देने से नीचे की सुई और ऊपर की सुई दोनों बराबर नहीं रहती नीचे की सुई मन है और ऊपर की सुई ईश्वर नीचे की सुई का ऊपर की सुई से एक होना ही योग है मन के स्थिर हुए बिना योग नहीं होता संसार की हवा मन रूपी दीप शिखा को सदा ही चंचल किया करती है वह शिखा यदि जरा भी ना ही ले तो योग की अवस्था हो जाती है कामनी और कांचन योग के विघ्न है वस्तु विचार करना चाहिए स्त्रियों के शरीर में क्या है रक्त मांस आते कृमि मूत्र विष्ठा यही सब उस शरीर पर प्यार क्यों त्याग के लिए मैं अपने में राजसी भाव भरता था साध हुई थी कि जरी की पोशाक पहनूंगा अंगूठी पहनूंगा, लंबी नड़ी वाले हुक्के में तंबाकू पीऊंगा, जरी की पोशाक पहनी ये लोग रानी रसमली के दामान मथुर बाबू आदि ले आए थे कुछ देर बाद मन से कहा यही शान है यही अंगूठी है यही हुक्के में तंबाकू पीना है सब फेंक दिया तब से फिर मन नहीं चला शाम हो रही है कमरे के दक्षिण पूर्व की ओर की बरामदे में द्वार के पास ही अकेले में श्री राम कृष्ण मणि मणि और मास्टर एक ही व्यक्ति है से बातें कर रहे हैं श्री राम कृष्ण योगियों का मन सदा ईश्वर में लगा रहता है सदा आत्मस्थ रहता है शून्य दृष्टि देखते ही उनकी अवस्था सुचित हो जाती है समझ में आ जाता है कि चिड़िया अंडे को से रही है सारा मन अंडे ही की ओर है ऊपर दृष्टि तो नाम मात्र की है अच्छा ऐसा चित्र क्या मुझे दिखा सकते हो बड़ी जैसी आज्ञा चेष्टा करूँगा यदि कहीं मिल जाए गुरु शिष्य संवाद गुझ्य कथा शाम हो गई काली मंदिर राधाकांत जी के मंदिर और अन्यन्या कमरों में बत्तियाँ जला दी गई श्री कृष्ण अपनी छोटी खाट पर बैठे हुए जगन माता का स्मरण कर रहे हैं तदनंतर वे ईश्वर का नाम जपने लगे घर में धुनी दी गई है एक ओर दीवट पर दिया जल रहा है कुछ देर बाद शंख घंटा आदि बजने लगे काली मंदिर में आरती होने लगी तिथि शुक्ला दशमी है चारों ओर चांदनी छिटक रही है आरती हो जाने पर कुछ क्षण बाद श्री रामकृष्ण बड़ी के साथ अकेले अनेक विषयों पर बातें करने लगे मणि फर्श पर बैठे हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फले सुखदाचना श्री राम कृष्ण कर्म निष्काम करना चाहिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो कर्म करता है वे अच्छे हैं वह निष्काम कर्म करने की चेष्टा करता है मणि जी हाँ अच्छा जहाँ कर्म है वहाँ क्या ईश्वर मिलते हैं राम और काम क्या एक ही साथ रहते हैं हिंदी में मैंने पढ़ा है कि जहाँ काम तहराम नहीं जहाँ राम नहीं काम श्री राम कृष्ण कर्म सभी करते हैं उनका नाम लेना कर्म है सांस लेना और छोड़ना भी कर्म है क्या मजल, मजाल है कि कोई कर्म छोड़ दे इसलिए कर्म करना चाहिए किंतु फल ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए मढ़ी तो क्या ऐसी चेष्टा की जा सकती है कि जिससे अधिक धन मिले श्री राम कृष्ण हाँ की जा सकती है किंतु यदि विद्या का परिवार हो तो अधिक धन कमाने का प्रयत्न करो परंतु सदुपाय से उद्देश्य उपार्जन नहीं ईश्वर की सेवा है धन से यदि ईश्वर की सेवा होती है तो उस धन में दोष नहीं है मणि घर वालों के प्रति कर्तव्य कब तक रहता है श्री राम कृष्ण उन्हें भोजन वस्त्र का अभाव ना हो संतान जब स्वयं समर्थ होगी तब भार ग्रहण की आवश्यकता नहीं चिड़ियों के बच्चे जब खुद चुगने लगते हैं तब माँ के पास यदि खाने के लिए आते हैं तो माँ चोच मारती है मणि कर्म कब तक करना होगा श्री राम कृष्ण फल होने पर फूल नहीं जाता फूल नहीं रह जाता ईश्वर लाभ हो जाने से कर्म नहीं करना पड़ता मन भी नहीं लगता ज़्यादा शराब पी लेने से मतवाला होश नहीं संभाल सकता दुअल्ली भर पीने से काम काज कर सकता है ईश्वर की ओर जितना ही बढ़ोगे उतना ही वे कर्म घटाते रहेंगे डरो मत गृहस्थ की बहू के जब लड़का होने वाला होता है तब उसकी सांस धीरे धीरे काम घटाती जाती है दसवें महीने में काम छूने भी नहीं देती लड़का होने पर वह उसी को लिए रहती है जो कुछ कर्म है जहाँ वे समाप्त हो गए कि चिंता दूर हो गई गृहिणी घर का सारा कामकाज समाप्त करके जब कहीं बाहर निकलती है तब जल्दी नहीं लौटती बुलाने पर भी नहीं आती